गुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक बीस हरी नहीं हरिजन खोजो पलटू संत जागे पलटू तीर्थ को चला बीच मामिली गे संत पलटू मन मुआ नही चले जगत को त्याग लटू ठीक कहते हैं पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप अगर पता चल जाए कि कहीं कोई हरि को उपलब्ध मौजूद है तो फिर देर मत करना इतनी भी देर मत करना हजार काम छोड़ देना अधूरे ही छोड़ देना जो वाक्य बोल रहे हो उसको भी आधा में छोड़ देना उसका मतलब था चल जाइए एक धाप एक छलांग में निकल भागना क्योंकि पता नहीं हरिजन तो हवा की तरह आते हैं हवा की तरह चले जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हरिजन को बिना देखे जिंदगी बीत जाए क्यों हरिजन को देखने का इतना मूल्य है क्योंकि काश तुम किसी व्यक्ति में खिले कमल को देख सको तो तुम्हें अपने भीतर के कमल की याद आ जाए लोग ताजमहल देखने आते हजारों मील से अजंता है एलोरा देखने आते हजारों मील से पश्चिम का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक कार्ल गुस्ताब जुंग भारत आया तो अजंता गया एलोरा गया ताजमहल देखा दिल्ली देखी बंबई देखी कलकत्ता देखा जहां भी गया जिनके पास भी गया उन्होंने कहा कि एक काम जरूर करो दक्षिण भारत में अरुणाचल पर महर्षि रमन उन्हें बिना देखे मत चले जाना लेकिन वहां नहीं गया जंग, अहंकारी था वो सोचता था मैं तो सब जानता ही हूं मन के संबंध में रमन के पास जाने से क्या होगा रमन मुझे और क्या बता देंगे वो तो सोचता होगा कि मैं ही रमन को कई बातें बता सकता हूं जो उनको पता नहीं होंगी मन के संबंध में मैं जितना जानता हूं कौन जानता है और मन के संबंध में जरूर ही जंग खूब जानता था लेकिन एक बात नहीं जानता था कि मन को कैसे मारा जाए और मन के संबंध में जानना एक बात है और मन को मारना और बात है नहीं गया रमन को मिलने और भारत कोई आए और किसी हरिजन को बिना खोजे चला जाए तो समझना कि भारत आया ही नहीं क्योंकि भारत ना अजंता है ना एलोरा है ना ताजमहल है न दिल्ली न बंबई ना कलकत्ता है भारत अगर कहीं जीता है तो किसी हरिजन के हृदय की धड़कन में जीता है भारत भूगोल नहीं है इतिहास नहीं है भारत तो किसी हरिजन के हृदय की धड़कन भारत अध्यात्म है भारत तो मनुष्य से जो बुलंदतर है उसकी खोज का एक प्रतीक है भारत राजनीति नहीं है लेकिन भारत के तथाकथित राजनीतिक घसीट घसीट के उसे राजनीति की कीचड़ में डाल रहे हैं और हरिजन को तुम्हें खोजना पड़ेगा प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है कुएं चाहे भी तो भी प्यासे के पास नहीं जा सकता और अगर चला भी जाए तो भी प्यासा ऐसे कुएं से पानी नहीं पिएगा जो उसके पास आ गया हो वो तो दुत्कार देगा प्यासा तो जब खोजता है और लंबी यात्राएं करता है और अनेक अनेक तरह के कष्ट सहता है यात्रा में चढ़ाइयों पर पहाड़ों पर पर्वतों पर जहां पहुंचना दुर्लभ है पहुंचता है तब प्यास जगती ज्वलंत प्यास और तब पानी के स्वाद का और पानी में छिपे जीवन का पता चलता है तभी पीने का मजा है पलटू हरिजन मिलन को चल जाइए एक धाप हरिजन आए घर में तो आए हरि आप और ख्याल रखना अगर हरिजन के पैर तुम्हारे घर में पड़ जाएं, तुम में पड़ जाएं, तो स्वयं परमात्मा आ गया क्योंकि हरिजन में और हरि में कोई भेद नहीं है हरिजन में हरि से थोड़ा ज्यादा है चौंकोगे तुम हरि तो अप्रगट है हरिजन अप्रगट भी है और प्रगट भी हरिजन में हरि से थोड़ा ज्यादा है हरि तो अदृश्य है हरिजन अदृश्य भी और दृश्य भी हरि तो बोलता नहीं चुप है हरिजन चुप भी है और बोलता भी तो हरिजन में थोड़ा कुछ धन है ऋण नहीं थोड़ा धन और देर ना करना क्योंकि हरिजन जल्दी ही सरक जाएगा और हरि में विलीन हो जाएगा कब ये बूंद कमल के पत्ते से सरक जाएगी और झील में खो जाएगी नहीं कहा जा सकता अपसर की अपसर की सरकी सर की है ये कभी भी हो सकता है जरा सा हवा का झोंका आएगा और बूंद खो जाएगी इसके पहले की बूंद खो जाए झील में देख लो उसके रूप को भर लो उसके रूप से आंखें देख लो उसके परम सौंदर्य को उसके प्रसाद को पी लो जी भर के पलक पावड़े बिछा दो जब हरिजन का पता चले बुला लाओ उसे निमंत्रण दे दो कोई भी कीमत चुकानी पड़े चुका दो लेकिन हरिजन के पैर के चिन्ह तुम्हारे हृदय पर बन जाने दो हरिजन आए घर में तो आए हरि आप वृक्षा बड़ पर स्वार्थी फरे और के काज भव सागर के तरन को पलटू संत जहाज जैसे वृक्ष फलते लेकिन अपने लिए नहीं सारे फल औरों के लिए ऐसे ही संत भी फलते हैं अपने लिए नहीं सारे फल औरों के लिए अपना काम तो पूरा हो चुका है सच पूछो तो परार्थ तभी हो सकता है जब स्वार्थ पूरा हो चुका हो जिसने स्वयं को जान लिया हो और स्वयं के अर्थ को जान लिया हो और स्वयं के अर्थ को सिद्ध कर लिया हो उसमें से ही यह संभावना है कि अब ऐसे फल लगें जो दूसरों के हित लगें जो आनंद को उपलब्ध हुआ है वह आनंद को बांट सकेगा जिसके भीतर की वीणा बज उठी अब ये स्वर जाएंगे दूर दूर दूर दूर तक जाएंगे और जहां भी कोई हृदय थोड़ा भी जीवंत होगा उसमें तरंगे उठाएंगे इन फूलों की गंध अब यात्रा करेगी हवाओं पर चढ़कर हवाओं का अश्व बनाएगी और जाएगी उन नासापुटों तक जिन्हें गंध की थोड़ी भी सुधी है थोड़ा भी बोध है ये जो दिया संत के भीतर जला है यह जो हरि का दिया जला है जिससे वह हरिजन हो गया है इसकी रोशनी जरूर पहुंचेगी उन आंखों तक जो देखने में समर्थ है जो भीतर की तरफ मुड़ी जो अंतर्मुखी और जब किसी व्यक्ति में फल लगने लगते हैं औरों के लिए तभी समझना आदमी होना सफल हुआ सफल शब्द प्यारा है सफल का अर्थ है जिसमें फल लगे और फल तो सदा दूसरों के लिए लगते हैं संत ही सफल है से सब तो निष्फल से सब तो बांझ है आदमी है सुमार से बाहर कहते है फिर भी आदमियत का ऐसे तो भीड़ है आदमियों की और फिर भी आदमी की कमी है आदमी है शुमार से बाहर कहते फिर भी आदमियत का दुनिया भरी है भीड़ ही भीड़ है चार अरब आदमी है भीड़ रोज बढ़ती जा रही मगर आदमी कहां खोजते फिरो तो एक भी आदमी मुश्किल से मिलता है मिल जाए तो समझना हरिजन मिला वृक्षा बड़ परस्वार्थी वृक्षें वे तो बड़े पर स्वार्थी फरे और के काज, भव सागर के तरन को पलटू संत जहाज इस भव सागर से अगर तरना हो तो सिवाय संतों के कोई और नाव नहीं बन सकता न कोई और माछी बन सकता है जिन्होंने मझधार में डूब के बे किनारे वाले सागर का किनारा पा लिया है जिन्होंने अपने में डूब के जिसे नहीं देखा जा सकता उसे देख लिया है उनका ही सहारा मिल जाए और उस सहारे के लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े तो कम है जीवन भी देना पड़े तो कम है क्योंकि जीवन तो वैसे ही चला जाएगा वैसे ही जा रहा है पलटू तीरथ को चला बीच बीचमा मिल गए संत एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत पलटू कहते मैं तो गया था तीर्थ की यात्रा को मगर कृपा उसकी अनुकंपा उसकी कि रास्ते में ही संत मिल गए फिर तीर्थ मीरथ भूल गया फिर तीर्थ इत्यादि कौन पागल जाए जीवित तीर्थ मिल गए पलटू तीर्थ को चला बीच में मिल गए संत एक मुक्ति के खोजते मिल गई मुक्ति अनंत और पलटुन का हम तो सोचते थे एक मोक्ष मिलेगा एक मुक्ति मिलेगी तो धनभागी हो जाएंगे लेकिन संतों को पाके हमें अनंत मुक्ति मिल गई अनंत मोक्ष मिल गए कुछ जज वे हो कुछ इखलासो इरादत इससे हमें क्या बहस वो बुत है कि खुदा है असली बातों पर ध्यान दो कुछ जज बय हो कुछ सत्य की झलक हो कुछ सत्य का प्रसाद हो सौंदर्य हो कुछ सत्य साकार हुआ हो कुछ जज बय हो निर्गुण सगुण बना हो सत्य ने रूप धरा हो उसी को हरिजन कहते कुछ जज बय सादिक हो कुछ इखलासो इरादत और कुछ प्रेम प्रगट हो रहा हो में हुआ हो सत्य प्रगट हुआ हो और प्रेम प्रकट हुआ हो बस वही प्रेम प्रकट कर सकते हैं जिनके भीतर सत्य का दिया जलाओ बाकी तो सब प्रेम झूठ सब बातें हैं प्रेम तो तभी सच्चा हो सकता है जब तुम्हारे भीतर सत्य का पदार्पण हुआ हो जब तुमने अपने को जाना हो तभी तुम औरों को प्रेम दे सकोगे अन्यथा नहीं अन्यथा प्रेम के नाम पर सब शोषण कुछ जजबे सादिक हो कुछ इखलासो इरादत इससे हमें क्या बहस वो बुध है कि खुदा है फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मस्जिद गए कि मंदिर फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मूर्ति के सामने सिर झुकाया कि खुदा के सामने सिर झुकाया कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास समझ साफ होनी चाहिए जहां सत्य हो जहां प्रेम जहां प्रेम की तरंगें आंदोलित हो रही हूं जहां सत्य की किरण जगमगा रही हूं वहां झुक जान तेरे कुचे में रहकर मुझको मर मिटना गवारा है मगर देरोम की खाक अब छानी नहीं जाती और एक बार हरिजन मिल जाए तो एक ही भाव उठता है फिर तेरे कुचे में रहकर मुझको मर मिटना गवारा है अब तो तेरी गली में पड़ा पड़ा मर जाऊं तो भी आनंद है तेरे कुचे में रहकर मुझको मर मिटना गवारा है मगर दैरो हरम की खाक अब छानी नहीं जाती अब कौन जाए मस्जिद और मंदिर काबा और कैलाश और काशी और गिरनार कौन खाक को छानता फिर जिससे हरिजन मिल गया उसे तो परमात्मा का द्वार मिल गया अब सब तीर्थ फीके हैं और मुर्दा हैं अब सब मंदिर खाली सब मस्जिदें सुनी पलटू मन मुआ नहीं चले जगत को त्याग ऊपर धोए क्या भया भीतर रहेगा दाग और पलटू कहते हैं ध्यान रखना जब तक मन न मर गया हो पलटू मन मुआ नहीं चले जगत को त्याग तब तक जगत को त्याग के भागने की कोशिश मत करना जहां जाओगे वहीं जगत बन जाएगा क्योंकि तुम्हारा मन ही तो जगत का सूत्र है इस मन को लेकर तुम हिमालय पे भी बैठोगे तो जगत ही बनेगा इस मन से जगत ही बन सकता है यह मन संसार का मूल आधार है तुम जहां बैठोगे वहीं यह मन उपद्रव करेगा वहीं यह मन अपने फैलाव शुरू कर देगा यह हर कहीं अपनी दुकान लगा लेगा यह मन तो बनिया है पलटू ने कहा इस वणिक से सावधान रहना एक व्यक्ति मरने के करीब था उसने अपने शिष्य से कहा कि देख बिल्ली भर मत पालना मरते वक्त शिष्य ने पूछा गुरुदेव इस सूत्र का अर्थ भी समझा जाइए किससे पूछूंगा वेद के ज्ञाता हैं उपनिषद के ज्ञाता हैं गीता के ज्ञाता हैं लेकिन ये बिल्ली मत पालना ये कौन सा अध्यात्म लोग हंसेंगे अगर मैं किसी से पूछूंगा इसका अर्थ बता जाइए जाने के पहले जल्दी से गुरु ने कहा तो पूछता तो बता देते हैं मेरे गुरु जब मरे थे तो मुझे यही कह गए थे कि बिल्ली मत पालना लेकिन मैंने उनसे अर्थ नहीं पूछा तू ज्यादा होशियार तू अर्थ पूछ रहा है और मैंने उनकी बात तो कुछ ध्यान नहीं दिया मैंने समझा सठिया गए बूढ़े हो गए थे काफी ब्रह्मज्ञान की चर्चा करते करते यह भी कोई बात है बिल्ली मत पालना लेकिन तूने पूछा तो ठीक क्या मैं तुझे अपनी कहानी कह दू गुरु तो कह गए थे बिल्ली मत पालना मैंने कुछ ध्यान दिया नहीं मैंने तो हंसा मैंने कहा हो गए बिल्कुल दिमाग से गए काम से गए इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई ये कोई बात है आई गई हो गई मैंने बात विस्मरण कर दी फिर मैं जंगल में ध्यान करने लगा तपश्चर्या करने लगा लेकिन रोज मुझे गांव भिक्षा मांगने जाना पड़ता और जब मैं गांव जाता है तो चूहे मेरी लंगोटी कोतर जाते जब तक मैं रहता तो लंगोटी पे नजर रखता डंडलीय बैठा रहता लेकिन आखिर भीख मांगने मुझे जाना ही पड़ता गांव और चूहे कोतर जाते या रात कभी मैं सोता तो चूहे कोतर जाते मैंने गांव के लोगों से पूछा कि इन चूहों का क्या करें? उन्होंने कहा इसमें क्या है एक बिल्ली पाल लो मैं अभागा कि मुझे तब भी याद ना आई कि मेरा गुरु मुझसे कह गया बिल्ली भर मत पाल मैंने गांव वाले मूढ़ों की बात मान ली गुरु को तो मैंने समझा सठिया गए हैं और गांव वालों को समझा कि समझदार है सयानी बात तो सीधी एक बिल्ली पाल लो बात खत्म बिल्ली चूहे खा जाएगी न रहेगा बांस न बजेगी बासुरी सुमें एक बिल्ली पाल लिया बिल्ली चूहे तो खा गई लेकिन एक झंझट बिल्ली के लिए मुझे दूध मांगने जाना पड़ता क्योंकि बिल्ली को कुछ खाने को तो चाहिए नहीं बिल्ली मर जाए बिल्ली मरे चूहे फिर आ जाए गांव के लोग भी थक गए उन्होंने कहा कि महाराज एक काम करो हम आपको एक गाय ही भेंट दिए देते आप वहीं गाय रख लो आप भी पियो दूध बिल्ली भी पिए दूध ये रोज रोज दूध मांगते फिरना और भिक्षा बात जची गाय पाल ली मगर गाय के लिए घास लेने फिर गांव वालों के सामने गांव वालों ने कहा कि महाराज आप पीछे नहीं छोड़ते अब आप घास के लिए आने लगे अरे इतनी जमीन पड़ी है जंगल में हम साफ सुथरी कर देते थोड़े में गेहूं बो दो तो, थोड़े में घास उगने दो तो। गाय के काम आ जाएगी घास तुम्हारे काम आ जाएंगे गेहूं आने की जरूरत न रहेगी बात फिर भी याद ना आई कि बूढ़ा गुरु कह गया था बिल्ली मत पालना अब तो बात बिल्ली से बहुत आगे भी निकल चुकी थी सो गांव वालों ने जमीन साफ कर दी कुछ में घास उगवा दिया कुछ में गेहूं डलवा दिए कुछ में चावल डालें मगर यह फैलाव बड़ा हो गया अकेले से समले नहीं पानी भी सींचना है रखवाली भी करनी है जानवरों से भी बचाना है गांव वालों से कहा कि भैया एक बहुत झंझट बढ़ा दी अब तपश्चर्या तो ध्यान इत्यादि का मौका नहीं मिलता 24 घंटे ये खेत के पीछे लग जाते गांव वालों ने कहा ऐसा करो एक विधवा है गांव में देखते बिल्ली कहां तक पहुंच चीजें ऐसी चलती बिल्ली से विधवा हो गई बड़ी साध्वी है सच्चरित्र है अकेली है उसका कोई है भी नहीं शरीर से भी मजबूत है आप विधवा को वहीं अपने आश्रम पर रख लो वो खेती भी जानती है आप जानती भी नहीं खेती वो खेती भी कर देगी आपकी भी सेवा कर देगी सुख दुख में काम पड़ेगी भोजन भी बना देगी गाय की भी फिक्र कर लेगी किसान की बेटी और आप अपनी तपस्या इत्यादि जो करना है सो करना वो सब संभाल लेगी ये बात जची और फिर जो होना था सो हुआ फिर विधवा से धीरे धीरे प्रेम हो गया। विधवा पैर भी दबाए रोटी भी खिलाए स्नान भी करवाए स्वभाव था प्रेम हो गया फिर बच्चे हुए जो होना था सो हुआ बिल्ली कहां तक पहुंची फिर बच्चों के विवाह करने पड़े बात बढ़ती ही गई बढ़ती ही गई बढ़ती ही गई इस दुनिया में बात कोई रुकती नहीं बढ़ती ही चली जाती फिर बात में से बात बात में से बात तो मरते हुए गुरु ने कहा कि देख तुझे मैं समझाया जाता हूं यह मत समझना कि मैं सठिया गया हूं बिल्ली भर मत पालना यह भूल मैंने की जिंदगी गई है अगली जिंदगी ख्याल रखूंगा कि बिल्ली नहीं पालनी मन साथ होगा तो बिल्ली नहीं पालोगे तो कुत्ता पालोगे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है कि क्या पालोगे कुछ पालोगे मन होगा खेती ना करोगे तो दुकान करोगे फिर चाहे वो दुकान पूजा की ही क्यों ना हो यज्ञ हवन की ही क्यों ना हो मन कुछ ना कुछ करवाएगा मन बिना करता हुए नहीं रह सकता है मन के प्राण ही उसके करता होने में इसलिए पलटू ठीक कहते पलटू मन मुआ नहीं चले जगत को त्याग ऊपर धोए क्या भया भीतर रहेगा दाग ऊपर ऊपर धोते रहोगे तुम्हारा त्याग सब ऊपर ऊपर रहेगा और भीतर तो दाग बना ही हुआ है दाग यानी मन मन को धोना है मन को ऐसा धोना है कि बह ही जाए लेकिन ये भूल हुई और अब भी जारी और लगता नहीं कि आगे भी रुकेगी लोग मन से तो मुक्त होते नहीं और संसार से भाग खड़े होते भगवान दास भारती ने लिखा है कि मैं आचार्य तुलसी से मिला तो जिसे भगवान बुद्ध ने विपसना कहा है और जिस प्रयोग का फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं उसी को उन्होंने नया नाम दे दिया है प्रेक्षा और वही का वही ध्यान सिर्फ नाम बदल दिया और वही का वही ध्यान लोगों को करवाते और वो भी ठीक से नहीं करवा पाते क्योंकि खुद कभी किया हो तो ठीक से करवा पाएं भगवान दास ने देखा उसमें भी भूलें हो रही उसमें भी कुछ का कुछ समझा रहे हैं। तो पूछा कि महाराज आपको ध्यान हुआ है आप ध्यान करवा के करवा रहे हैं तो उन्होंने कहा पूरा चाहे ना हुआ हो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा उत्तर सुनते हो पूरा चाहे ना हुआ हो कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा वो भी पक्का नहीं वो भी अनुमान है कि कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा ये कोई ज्ञानियों के वक्तव्य है ये निर्बल नपुंसक वक्तव्य ज्ञानी कहता है अपने अधिकार से कैसा मैंने जाना है मैं आया हूं होकर उस पार तो बैठो मेरी नाव में अब ये कहते उस पार न पहुंचे होंगे तो कुछ ना कुछ तो पहुंचे ही होंगे पूरे ना पहुंचे होंगे ध्यान भी कहीं पूरा और अधूरा होता मैंने सुना है दूसरे महायुद्ध में एक अंग्रेज सेनापति ने तोप से एक हवाई जहाज गिराया और सब तो मर गए लेकिन पायलट बच गया वो भी जर्मन सेना का उतना ही बड़ा अधिकारी था जितने बड़े अधिकारी ने अंग्रेज सेना के जहाज को गिराया था उसे जिंदा देखकर अंग्रेज सेनापति ने उसे अस्पताल में भर्ती किया उसकी बड़ी सेवा की लेकिन चोटें बहुत लगी थी उसे उसका एक पैर काटना पड़ा अंग्रेज सेनापति ने पूछा कि मैं कुछ सेवा कर सकता हूं तो उसने कहा इतना भर करो एक ही आकांक्षा है मेरी कि अपने देश की भूमि में ही दफनाया जाऊं ये मेरा पैर तुम पार्सल से जर्मनी भेज दो तो मेरे घर पैर भेज दिया गया फिर उसका एक हाथ भी काटना पड़ा फिर पूछ अंग्रेज सेनापति ने तो उसने कहा ये हाथ मेरा पार्सल से घर भेजवा दो हाथ भेज दिया गया फिर दूसरा हाथ कटा वो भी भेज दिया फिर दूसरा पैर कटा वो भी भेज दिया जब ये चौथी बार पैर को भेजा जाने लगा है तो अंग्रेज सेनापति ने उस जर्मन सेनापति से कहा मित्र एक बात बताओ ऐसे धीरे धीरे करके तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे एक पैर भेज दिया फिर एक हाथ भेज दिया फिर एक पैर भेज दिया अब चौथा भी भेजने लगे कल कहोगे सिर भेज दो परसों कहोगे अब धड़ भेज दो तुम भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे आचारी तुलसी कहते हैं पूरा न हुआ होगा कुछ ना कुछ तो हुआ होगा एक हाथ को ध्यान हो गया एक पैर को हो गया फिर एक दूसरी टांग को हो गया फिर एक कान को हो गया फिर इस तरह होते होते, होते पूरा हो जाए जैसे ध्यान के भी कोई खंड होते ध्यान या तो होता है या नहीं होता सौ डिग्री पानी गर्म होता है तो तत्ण भाप हो जाता है निन्यानबे डिग्री तक भाप नहीं होता पानी ही है गर्म है खूब गर्म है लेकिन भाप नहीं हुआ है 100 डिग्री पर तत्ण भाप हो जाता फिर ऐसा नहीं कि फिर थोड़ा सा भाप हुआ और थोड़ा सा नहीं हुआ और फिर थोड़ा सा हुआ और थोड़ा सा नहीं हुआ 100 डिग्री पर जैसे ही कोई बूंद पहुंचती तत्क्षण छलांग लग जाती ध्यान की कोई क्रमिकता नहीं होती हां ध्यान के पहले तैयारी की क्रमिकता होती कि कोई 50 डिग्री गर्म है कोई 60 डिग्री गर्म है कोई 70 डिग्री गर्म है मगर ये सब गैर ध्यान की अवस्थाएं 99 डिग्री जो गर्म है वो भी अभी ध्यान में नहीं उतने ही गैर ध्यान में है जितना शून्य डिग्री वाला हां ध्यान के छलांग के करीब ज्यादा है मगर छलांग भी नहीं हुई छलांग या तो लगती या नहीं लगती भगवान दास अब मिलो आचार्य तुलसी को तो कहना महाराज कितना परसेंट हुआ यह और बता दे कुछ ना कुछ और वो भी नहीं कहते कि कुछ ना कुछ हो ही गया है वो भी कहते कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा तभी तो समझाते उसका भी खुद भरोसा नहीं है और इस तरह के बेईमान साधु हैं संत हैं मुनि हैं महात्मा हैं आचार्य तुलसी सात सौ साधुओं के गुरु हैं इनको खुद ध्यान का पता नहीं है और सात सौ लोगों को ये नेतृत्व तो दे रहे हैं अंधा अंधा ठेलिया दोनों कुपड़ंत ये खुद तो गिरेंगे किसी कुएं में और ये सात सौ की कतार ये भी इनके साथ कुएं में जाएगी और अगर मैं सच कहता हूं तो खलती है बात अखरती है बात भगवान दास को उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु मुझे गालियां देते गालियां नहीं दे रहा हूं अब बेईमान को बेईमान कहने में कोई गाली क्या बेईमान को ईमानदार कहना पड़े मैं तो जैसा है वैसा ही कह रहा हूं अंधे को चलो अच्छी भाषा में कहो सूरदास जी कहो और क्या लेकिन जब तुम सूरदास जी कह रहे हो तब भी तुम कहते यही रहे हो भैया हो तो अंधे ही मगर कोई झगड़ा फसाद खड़ाना हो इसलिए सूरदास जी कह रहे हैं अंधे को क्या आंख वाला कहना पड़ेगा मैं किसी शिष्टाचार में बंधा हुआ नहीं हूं सत्याचार शिष्टाचार नहीं जैसा है वैसा ही कहूंगा वैसा का वैसा किसी को चोट लगे लगे अच्छा है चोट लग जाए तो चोट लग जाए तो शायद थोड़ी जाग आए आचार्य तुलसी मुझे मिले थे तो मुझसे भी पूछ रहे थे कि ध्यान कैसे करूं ध्यान इत्यादि कुछ कभी नहीं किया है और मुझसे भी जो पूछ रहे थे तो उनके पूछने का ढंग जिज्ञासु का नहीं था वही बेईमानी वही दुकानदारी तो जब मैं उन्हें समझा रहा था तब उनकी समझने में उत्सुकता नहीं थी उनके पास ही बैठे हुए मुनि नथमल जिनको मैं मुनि थोथुमल कहता हूं क्योंकि मैंने बहुत मुनि देखे मगर इनसे थोथा मुनि नहीं देखा वो मुनि थोथुमल को कहते जाते थे नोट करो नोट करो मैं क्या कह रहा था उस पर ध्यान था न उसे समझने की चेष्टा थी फिक्र यह थी कि थोथुमल नोट कर ले क्योंकि फिर थोथुमल ध्यान शिविर लेने लगेंगे और लोगों को ध्यान समझाने लगेंगे अब थोथुमल ध्यान शिविर लेते और लोगों को ध्यान समझाते फिर मुझे आचार्य तुलसी ने कहा कि हमारे साधु साध्वियों को आप ध्यान करवाएं मैंने कहा कि मैं चकित हूं साधु हैं साध्वी हैं आपकी आप हैं बिना ध्यान के आप साधु साध्वी हो कैसे गए और आप तो साधु साध्वियों के आचारी हैं उनके गुरु हैं बिना ध्यान के ये बात ही अजीब है ये तो ऐसा ही है कि कभी दंड लगाए ना बैठक लगाई और पहलवान हो गए तो फिर हालत वही होगी कि एक पहलवान एक डॉक्टर के पास गया और उसने कहा कि मैं पहलवान हूं डॉक्टर ने उसे नीचे तक ऊपर तक देखा उसने कहा पहलवान तुम और पहलवान एक मसल तो कहीं दिखाई पड़ती नहीं उसने कहा इसलिए तो आपके पास आया हूं कि मैं पहलवान हूं अर्थात पहलवान होना चाहता हूं कोई ऐसी दवा दो कोई टानिक कि मेरी भी मसलें उभर आए डॉक्टर ने टानिक दिया तीन दिन बाद उस आदमी का फोन आया कि और तो सब ठीक है मगर मैं उसका कार्क नहीं खोल पा रहा हूं हम मसली नहीं है तो का आपने दिया वो पता नहीं तीन दिन हो गए कोशिश कर रहा हूं कार्क नहीं खुलता ऐसे ही तुम्हारे साधु महात्मा है कार्क खुलता नहीं पहलवान होने का ख्याल है मुझसे कहा मेरे साधु साध्वियों को ध्यान करवाएं मैंने कहा मैं जरूर करवा दूंगा लेकिन सारी चेष्टा एक ही थी कि किसी तरह ध्यान के संबंध में कुछ समझ में आ जाए कैसा करवाया जाता कैसे किया जाता करना नहीं है लेकिन कैसे करवाया जाए शुरू करवा दिया नाम बदल लिया मैंने विपसना समझाया था उन्होंने उसका नाम प्रेक्षा कर लिया यह केवल शाब्दिक अनुवाद है विपसना का अर्थ होता है देखना और प्रेक्षा का अर्थ भी होता है देखना तो नाम बदल लिया नाम बदलने से लोगों को ऐसा लगता है कि कोई नई चीज क्योंकि प्रेक्षा का कहीं कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है नया शब्द गढ़ लिया शब्द गढ़ने में क्या लगता है वही जो मैं उनसे कह आया था वो करवा रहे हैं और भगवान दास तुमने जो गलतियां देखी अब तुमसे क्या छिपाना तुम्हें बता देता हूं वो गलतियां भी मैं उनको बता आया था वो उन्होंने नोट कर ली थी उसमें उनका कसूर नहीं वो मेरा मजाक था वो मैं ये देख रहा था कि होता क्या है अब वो गलतियां भी करवाएंगे क्योंकि वो उनके नोट्स में और उन गलतियों से बचने का उनके पास कोई उपाय नहीं वो लाख उपाय करें तो भी पता नहीं लगा सकते कि कौन कौन सी गलतियां मैंने उनको नोट करवाई जब तक वो ध्यान ना करें उनको गलतियों का पता नहीं चलेगा इसलिए मैं यहां बैठे बैठे जान लूंगा जिस दिन वो गलतियां छोड़ देंगे उसका अर्थ होगा कि उन्हें ध्यान का अब स्वयं अनुभव होना शुरू हुआ जरा सी भूल पकड़ा दो वो भूल ऐसी होती जो कि परीक्षा बन जाती वो आदमी तभी तक पकड़े रहेगा जब तक उसको स्वानुभव ना हो जाए स्वानुभव होते से भूल छोड़ देगा